कल मरना नहीं चाहती, मौजूद होकर जीना चाहती, आनंद लें चाह, चाहे, कि तब तू बित होई न सके जी पिकना दरशन चाह के जो पार जाता है समस्त चाह के जो पार जाता है वही बता तू गोग लफ्त होता है चाह ही तो बाँधे चाह ही तो बंधन तुम्हारे हाथों पर जंजिया कोंशी तेरे में वैल्यू कौनसी? तुम किस कार्य पर में बने? बन। तुम्हें किन वासन में जा रहा है? चाहे वासने, तर्कने, यह हो जाऊँ, वह हो जाऊँ, यह हारूँ, वह हारूँ, सिंगल भार काता था। के बड़े फकीर डायजनीस से, से मिलने आया। डायजनीस नदल, नदी के तट पर, सुबह की ले रहा था। सिंगलर ने जान लिया, डायजनीस, तुम धनबाबी समझो अपने। मान सिंगलर कम से मिलने आया। डायजनीस हंसने लगा और उसने कहा, तुम सोने को मान कैसा वो सादल तुझ जैसा दिन दर एक आप भी पहले देखा ये मान होने का दावा आंत्रे खेंदा को चिपाने के लिए ही किया जाता है ये आपुशन, ये वस्त्र, ये में गी तल्वार, ये काफिला, ये फौच फार्दा ये सब दिखावा भीतर तो बिल्कुल भी खाली कर ऐसे तू भरेगा नहीं। बात तो सिकंदर को समझ में पड़ी। इतनी जोर से कही गई थी, इतनी बल्बूरब कही गई थी, और जिस आदमी वो कही थी, उसकी मस्ती साफ थी, उसकी साफ थी। सिकंदर सर से झूक गया और उसने कहा कि मानता हूँ डायरेसेंट।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 विधि हस्न दीती जाती और मत गलत सिकंदर ने कहा मैं के खुशी हुई और अगर दोबारा ईश्वर ने मुझे जन्म दिया तो कहूंगा उससे इस बार सिकंदर ना बना इस बार घायल इस बना डायरीज तिलطلاक हंसने लगा और उसने कहा पागल कुछ अरे अभी घायल से इसकी हो जात अंदर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 वो फोजन से नमस्कार वापस लौट जाओ मेरी बीवी यात्रा समाप्त हो गई मुझे जहां आना था आ गए सिकंदर ने कई मुश्किल आज मुश्किल है अभी मुश्किल मुश्किल है अभी मुश्किल है तो सदा मुश्किल रहेगा जो आज हो सकता है उसे कल और जो कल सदा के लिए देता है सिकंदर ने कहा मैं बहुत खुश हुआ हूँ मिलके बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ और तुम्हें पता है रिचा, रिचर्ड डाइजलिन क्या कहा डाइजलिन ने कहा क्या मांगूं मेरी कोई मांग नहीं क्या चाहूं मेरी कोई चाही नहीं लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरा रास्ता नहीं द तो तुमने धूप रोक रखी। दूसरी बात कि तुमने मेरी सोमवार के खड़े हो गए, और इस मायने अपना में किसी की धूप रोक पे खड़े मत होने। चोट खाती लौटा सिकंदर, बहन कर चोट खाती लौटा। चंदे वापस कैसे आया था डायमीसे कि जब लौट के आना पूरी करके तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जीव का दानव में का ऐसी यात्राओं से कोई कभी लाभता नहीं ये यात्रा वासना की इतनी बंदी इनका कोई अंत नहीं वासना कभी पूरी होती वासना तो शुरू प्रश्न कभी भरती नहीं एक प्रश्न उठती नहीं दस पैदा हो जाती तुम लाभन सकोगे यह यात्रा कभी पूरी ही नहीं होती समझदार बीच में ही रुक जाते हैं पूरे करने की चिंता नहीं करते हैं। ना समझ पाते पूरी कर ही यात्रा फिर होते में यात्रा ऐसी है कि पूरी होती नहीं मौत पहले आ जाती यात्रा का अंत नहीं आता और यही हुआ सिकंदर लोप वक्त बीच में ही मर गया घर वापस नहीं पहुंच सिकंदर और डायोजनीज़ एक ही दिन मरे सिकंदर ज़्यादा जल्दी कोई घड़ी भर बाले और डायोजनीज़ कोई घड़ी भर बात कभी पिछले प्यारी कभी झूठी बोलती मगर झूठी होने से उसका प्यार अपन कम नहीं बता और झूठा होने से उसके भीतर छिपी हुई सचाई भी कम नहीं होती कभी-कभी सच को के आवरण में हो क्योंकि सच सीधा प्रगति नहीं हो सकता कभी कभी सच को झूठ की भाषा उपयोग करने पड़ती तो ये सच की कोई भाषा नहीं सच सुन निश्चित है तो ये प्यारी कहानी सिकंदर वैकर ने पार कर ला सुन जाता तो पीछे किसी के आने की खबर खबर की आवाज सुन लौक के देखा डायर्जनिस एक छांग तो खुश मिला और एक छांग को डायर्ज क्योंकि वो डायर्जनिस फिर हंसेगा किन-किनाकी और वो कहेगा कहा था ना मैं कि इस यात्रा को तुम पूरा न कर पाओगे मर गए आखिर मध्य और इसलिए भी हमने उसकी बड़ी शर्मारी कि तो तुरंगा था जिंदगी में भी नंगा आप भी नंगा सिकंदर जिंदगी भर सुंदर सुंदर वस्त्र में नकारा आज नंगा अब छिपाए अपने बंदे कम सो कैसे छिपाए बड़ी राजनीति बड़ी संकोच की दशा है छिपाने को राज को दबाने को समझ को इसके पहले की दायाजुनी हंसे सिकंदर हंसा हंसी झूठी थी खोपली थी और हंस उसने दायाजुनी को कहा कैसा अपुर संयोग एक सम्राट और एक फकीर का फिर से मिलना हो रहा दायाजुनी मैं कहा बात तुम ठीक कहते हो लेकिन जरा समझने में घूर कर दो सम्राट कौन है और फकीर कौन सम्राट पीछे है, फकीर आगे। फकीर तुम हो, तुम सब कमा कर लौट रहे हो। मैं सब कमा कर लौट रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाह की जिंदगी थी, और मेरी जिंदगी आनंद की जिंदगी थी, चाह की नहीं, संतोष की, त्रास्ति की, रिचा ये आंचली बात बन जाएगी। बुद्धत्व की प्रत्यय के बाद न जीवन कुछ है न मृत्यु कुछ है दोनों हो जाते जो बचता वह एक साक्षात अस्तित्व जिसका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत तो कहते हैं वह केवल मन विचार है व्यक्ति का एवं अपराध तो नहीं होगा। तू कहती है वो बुद्धत जीना चाहती है, जीने का लोग बना, जीवित ना बनी, तो बुद्धत वो अपराध तो नहीं होगा। बुद्धत तो वो व्यक्ति है जो जानते हैं ना हमारा कोई जन है, ना हमारी कोई मृत्यु है, जो साक्षी होकर देख लेते हैं कि जन भी देखा है, मृत्यु भी दे�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 जीवेशना क्यों? जीने की इतनी आतरता क्यों? मरने का भय क्या? मृत्यु क्या छीन लें? जब जीवन ने कुछ दिया ही नहीं, तो मृत्यु क्या छीन लें? तेल सभी भी चुट अंदर पे दीप का, लोड गया हर वोती, आँखों से सीप का, सब लुग गया जीवन में फिर भी हम पकड़े बैठे रस्ती चल ले एंड नहीं जाती तेल सभी चुप गया अंतर के वीप का लुग गया हर उठ आंखों की सीप का जीवन की गाती में अंतर स्की माटी में हो गए भरे भाव जरा खोल के तो देखो अपने हंस को और ही कहा पूर्ण तो एक भी ना खिला कांटे ही कांटे कमल तो एक भी ना होगा कीचड़ ही कीचड़ फिर भी अभी फिर भी जीवन को पकड़ने की आकांक्षा शोक में अकेले में सुधियों के मेले में मिला उन्हें केवल भटकाया बायंदा इस बिल मिलाप क्या है इस भीड़ में केवल बट का क्या सी पीट रही प्राण को कमियों में ठग लिया भोले पासान को हम इतने उड़े हैं कर्पल में डूबे हैं टूट रही सपनों की नाव सब टूट रहा नाव डूब रही लोग अब फिर भी थेले लगा है नाव के छिद्र भर रहे बर्ज जाएं किसी तरह बर्ज जाएं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 जीतते केवल वही हैं जो चाह से मुक्त हो जाते हैं, जो चाहने की व्यथा को देख लेते हैं, जो तरसने की दौर से जाग जाते हैं, जो वासना से हट जाते हैं और प्रार्थना में ली हो जाते हैं। जागो, जागने का नाम ही बुद्धत्व है, जागो जीवन से, जागो ब्रह्मत्व से। Czapu, czego czapu ja? U smilciwym kaparometan pa